श्री राम कृष्ण भावधारा राम कृष्ण मिशन आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि यह एक ऐसे कर्मठ सन्यासियों का संघ है जो कर्म को सांसारिक और पारमार्थिक इन दो भागों में विभक्त नहीं करता इनके लिए कर्म और पूजा में अंतर नहीं है परिश्रम और प्रार्थना इनके लिए पर्यायवाची है तथा समग्र जीवन एक निरवच्छिन्न साधना है ये सन्यासी पुरातन हिंदू सन्यासी समुदाय के हैं तथा उनके सभी नियमों को स्वीकार करते हुए भी अपने जीवन पद्धति एवं विचारधारा में आधुनिक हैं तात्पर्य यह कि वे पुरातन परंपरा के श्रेष्ठतम अंशों के साथ आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता के शुभ एवं उपयोगी अंगों का सामंजस्य करने का प्रयत्न करते हैं वे अपनी व्यक्तिक निष्ठाओं में दृढ़ प्रतिष्ठित होते हुए भी अन्य धर्मों का आदर करते हैं तथा उन्हें भी ईश्वर दर्शन के मार्ग के रूप में स्वीकार करते हैं यही नहीं वे अन्य धर्म परंपराओं से अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने का भी प्रयत्न करते हैं रामकृष्ण संघ के ये सन्यासी ध्यान के साथ कर्म ज्ञान के साथ भक्ति का समन्वय करने का प्रयत्न करते हैं इनके लिए धर्म केवल शास्त्राध्ययन अथवा कोरी विद्वता नहीं है न ही वे मंदिर जाने या घंटी बजाने मात्र को धर्म मानते हैं इन सन्यासियों के अनुसार धर्म अनुभूति का विषय है उच्चतम आदर्शों को जीवन में उतारना जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रतिफलित करना ही उनके लिए धर्म है मिशन के किसी आश्रम में जाने वाला एवं वहाँ की जीवन धारा का अध्ययन करने वाला आगंतुक मिशन के संबंध में कुछ इसी तरह की धारणा बनाएगा लेकिन सभी को इस संघ के घनिष्ठ संपर्क के आने का अवसर नहीं मिलता अतः समाज के भिन्न भिन्न भिन व्यक्ति मिशन के विषय में अलग अलग धारणाएँ बनाते हैं बाढ़ सूखा आदि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मिशन अन्य वस्त्र आश्रय प्रदान करने वाला हितैषी है शारीरिक रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए मिशन का अर्थ है उच्चतर की उच्च स्तर की निशुल्क मेडिकल सेवा अनाथ असहाय इसमें आशा की किरण मित्र की सात्वना और आत्मीयता खोजते हैं सांसारिक झंझटों एवं चिंताओं से व्यग्र एक गृहस्थ के लिए यह संघ आश्रय स्थल और शांति प्रदाता है आदर्शवादी व्यक्ति इसी में अपने उच्चतम आदर्श प्रतिफलित होते देखता है राष्ट्र निर्माता देशभक्त इस संघ को राष्ट्रीय नवनिर्माण के एक प्रभावशाली यंत्र के रूप में देखता है दार्शनिक चिंतक अथवा गवेशक इसके साहित्य को गवेशनोपयोगी विचारों का भंडार समझता है यह मिशन डॉक्टर शिक्षक इंजीनियर आज विभिन्न पेशे के लोगों के लिए अच्छे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर अच्छे शिक्षक बनने का संदेश वाहक है साधक के लिए यही संघ इसी जन्म में मुक्ति लाभ करने की प्रेरणा लेकर आता है एक विद्यार्थी को यही संघ चरित्र निर्माण की मनुष्य निर्माण कार्य शिक्षा की प्रेरणा प्रदान करता है पाश्चात्यवासी इसे एक वैज्ञानिक युक्ति संगत नवीन धर्मां्दोलन के रूप में देखते हैं जो आधुनिक विश्व की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हैं और समग्र विश्व के लिए यह एक सार्वभौमिक धर्म और विश्व भ्रातृत्व और सहिष्णुता का प्रतिनिधि है तात्पर्य यह कि रामकृष्ण छोटे से लेकर बड़े तक गरीब से लेकर अमीर तक मूर्ख से लेकर विद्वान तक सभी के लिए एक संदेश आशा की किरण लेकर आता है सभी के लिए वह कुछ न कुछ अर्थ रखता है विश्व में आज तक अनेक प्रकार के भाव आंदोलन हुए हैं कुछ धर्म से संबंधित रहे हैं तो कुछ केवल राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक आंदोलन या क्रांतियाँ रही है एक धर्मांोलन होते हुए भी रामकृष्ण आंदोलन उन अन्य धार्मिक आंदोलनों से भिन्न है जो के इन प्रकार अपने अनुयायियों की संख्या वृद्धि करके प्रगति करते हैं इसका लक्ष्य व्यक्ति के चरित्र को उदात्त बनाना है वह चाहता है कि एक ईसाई अच्छा ईसाई बने एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बने किसी व्यक्ति को मुक्ति या आत्मकल्याण के लिए अपना धर्म परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है एक बात और है मूलतः धर्मांंदोलन होते हुए भी यह भावानंदोलन मानव की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को उपेक्षा नहीं करता वह यह मानता है कि भूखे पेट धर्म नहीं होता अतः वह समाज के पिछड़े वर्ग को अन्न वस्त्र एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न भी करता है अतः यह एक सामाजिक अथवा आर्थिक आंदोलन की आवश्यकता की भी पूर्ति करता है अन्य आर्थिक एवं सामाजिक आंदोलनों में आध्यात्मिकता का अभाव होता है यह कभी रामकृष्ण भाव आंदोलन में नहीं है रामकृष्ण संघ में इस आंदोलन में गहराई है और विशालता भी विविधता है और एकता का सूत्र भी है इसमें एक नवीन धर्मांंदोलन की स्फूर्ति के साथ ही साथ भविष्य में व्यापक विस्तार और विकास की संभावनाएं भी हैं रामकृष्ण संघ अर्थात मठ और मिशन इस बृहद भावानंदोलन की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा होते हुए भी एक शाखा मात्र है इसकी अन्य धाराएं भी विभिन्न प्रकार से उसी एक आदर्श को जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रही है वस्तुतः यह भावानंदोलन एक सौ वर्ष में ही एक विशाल गहरे एवं चौड़े जल स्रोत के समान हो गया है जो धीरे धीरे अपनी शाखाओं प्रशाखाओं के माध्यम से नित्य नूतन प्रदेशों को शांति आशा उत्साह के अमृत वारी से तृप्त कर रहा है अनेक अवसरों पर इसका प्रभाव फलगू के समान अज्ञात एवं अप्रत्यक्ष रूप से होता है धन्य है वे जो इस भावधारा के संस्पर्श में आए हैं धन्य है वे जिन्होंने इनके अमृतवारी का पान किया है और धन्य वे हैं जो इसका पान कर दूसरों में भी वितरण करते हैं आज आवश्यकता इस बात की है कि इस भावान दुल्हन के प्रसार एवं प्रचार का हर संभव प्रयास हो जिससे अधिकाधिक लोग इसके संपर्क में आकर शांति एवं आनंद के अधिकारी बन सके